संगा नाम, रंदसा नाम, मंगलाना चर्ता वंदी वाणी विनाक वंदे विदेतनया पदकुंडरी कैशौर सौरभ समीचिति हंतमनिषं मुनिहंस्यं सनमानीपी परागपुज्यम दुर्वादलुति तरुण्यने हेमाबरबर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोमूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज जानकीश यत्र यृ लघुनाथ की तृकमस्तकाजलि बाष्पवारि परिपूर्ण चनम मृतिमत राक्षक <coughs> गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरणों रघुवर विमल यश जोदायक फलचार्य तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुण गाऊ शियराम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के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 श्री नर्मदा मैया की जब सन्तन की जय सभक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संत महानुभाव वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मई माताओं भगवान श्री सीताराम जी की अहेत की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री रामचरितमानस की पावन पंक्ति के आधार पर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य हम लोग प्राप्त करें उसके पूरे बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर भस्ती के साथ बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम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 राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम अशरण शरण दया के धाम भरोसा तेरा राम श्री राम जय राम जय जय राम करुणा कर अपना लो राम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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मंगल भवन मंगलहारी प्रभ सुदशरथ अजिर्हारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारीम पवन सुत पावन नामू सुमिर पवन सुत अपने बस करी राखे रामू अपने राम जे राम, जे जे राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम jai ram jai jai ram shri ram jai jai ram jai jai jai teram jai jai jai teram jai jai jai jai ram jai ram a कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल दे कल कविता कमाल की विकल बिहाल जन बाच के निहाल भए गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को ग्रंथ में राज राम नाम मालिकी ठोंकी ठोंकी ताल कूदे के थे अभिमानी किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं प्रेमी बन नाचे जाचे भक्ति सिय राघव की, की दृग खोली बांचत हैं चढ़त राज रंग चित्त सतसंगति को मानस पढ़े थे मेले मानस धुलत है राम गुण गायक अनेक कवि वृंद किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत हैं तुलसी की तुलना में को ना तुलत हैं श्री तुलसीदास जी महाराज की प्रभु कर पंकज के शी सा प्रभु कर पंकज कैज खपी सुमिर सोद सा मगन गोरी गोरी सा सा गौरिषा सा गौ सा हा प्रभु कर पं कदी के सा प्रभु कर कह सुरी सो सो सोदस मगन गौरी सा कर कर कर कर प्रभु कर पंकज कवि कैसी सा प्रभु कर पंक्ज कवि के प्रभु कर पंकज कज कवी केसी सा प्रभु कर पंक्ज कर दृश्य बड़ा सुंदर है भगवान श्री राघवेंद्र अपना करकमल श्री हनुमान जी के माथे पर रखे हुए हैं हनुमान जी के सिर पर श्री राम जी का करकमल है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर आनंदित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं राम जी का कर कमल है हनुमान जी के सिर पर प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर क्यों एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था सभी भक्त बड़े प्रेम से प्रमुदित मन से पाठ कर रहे थे एक महात्मा बैठे थे जब श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आई शंकर सुवन केशरी नंदन शंकर सुअन केशरी नंदन एक महात्मा जो बड़े प्रेम से सुन रहे थे अचानक बोल पड़े बंद करो बंद करो अशुद्ध पाठ मत करो सभी लोग चौंक गए कहा महाराज इसमें अशुद्ध क्या है शंकर सुमन केसरी नंदन लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं जो लिखा है वही तो हम पढ़ेंगे परमात्मा भी अलमस्त संत थे कबीरदास जी की शैली में बोले तू कहता कागज की लेखी मैं कहता आंखन की देखी लिखा रहने दे जो लिखा है पर ये शुद्ध पाठ नहीं है अच्छा महाराज तो आप बताओ महात्मा उसी मस्ती में भाव विवल होते हुए बोले यह मत कहो कि शंकर सुवन केशरी नंदन का फिर क्या कहें तो महात्मा बोले यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महा जग शरीर रति राम सोयाद सो रही सुजान रुद्र देह तह बस हरते ते हनुमान महादेव ही महावीर के रूप में काशीश ही की बनकर आ गए पुरारी ही पवन कुमार बनकर आ गए इसलिए पवन कुमार के सिर पर भगवान का हाथ तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान शिव सुमिर सुदशा मगन गौरीशा यही कही है श्री हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रख दिया तो हम लोग श्री हनुमान जी की उस यात्रा को देखें जिस यात्रा में प्रभु ने उन्हें भेजा रामचरितमानस में वर्णन है सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे हैं एक ही बात बार बार कही जा रही है जो ना घरी सत जो जन सागर जो ना घर सत जो करी सो राम काजमती आगर जो गोना जो जन सागर जो ना धैर्य सख जो, जो जो जन सागर जो ना धैर्य सख जो जो योजन समुद्र का उल्लंघन करे वही सुमति समर्थ व्यक्ति श्री राम जी का कार्य कर सकेगा अब अपने अपने बल का सबने वर्णन किया निजे निजे बल सब काहू भाखा पर पार जाई कर संस रा अपने अपने बल का सबने वर्णन किया पर समुद्र पार जाने में उनके मन में संशय रहा और कितना बढ़िया संकेत है कि सागर पार करना है और सागर को अगर भाव सागर मान लें तो संकेत यह है कि बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया पर सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की और उपदेश यह मिला कि अपने बल पर कोई भी भाव से पार नहीं जा सकता सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ कोई प्रतियोगिता तो होनी नहीं है बस सौ योजन से कम रहे एक बंदर बोला कि हम दस योजन जा सकते हैं तो दूसरा बोला दस योजन तक तो हम ही चले जाएंगे तो जम जी बड़े चतुर वयोवृद्ध हैं ज्यामत जी ने इस मन में सोचा कि जब ज्यादा ही बताना है तो दस क्यों बताओ दस कम करो नब्बे योजन बता। बोले हम नब्बे योजन जा सकते हैं तो अंगद जी को प्रेरणा मिली तो अंगद जी ने सोचा कि दस और बढ़ना चाहिए तो अंगद कही जाऊं मैं पार अंगद जी बोले मैं पार जा रहा हूं पार जा रहा हूं पार जा रहा हूं सभी बानर बोले राम जी की जय हो जय हो जय हो कार्य बन गया अंगद जी पार जा रहे हैं अंगद जी पार जा रहे अंगद जी बोले ठहरो पहले पूरी बात तो सुनो हम पार चले तो जाएंगे पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं है, है। जी ये संसय का जो फिर तीवार मैंने कहीं सुना था कि एक बार एक तालाब बड़ा गहरा पर उसका जल बड़ा निर्मल स्नान करने वाले लोग किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे घाट पर तैराक लोग तालाब में कूद कर स्नान कर रहे थे भी एक बालक जिस बिचारे को तैरना नहीं आता था पांव फिसला तालाब में गिर गया अब बेचारा डूबे फिर ऊपर आए डूबे फिर अब चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए हल्ला मचाने लगे अरे राम राम राम राम, राम बड़ा हो रा, बुरा हो रहा है बेचारे बालक का प्राण जा रहा है कोई तो बचाओ देखो बेचारा मरा जा रहा है कोई तो बचाओ शोर तो बहुत मचाए पर तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं और यही होता है एक शायर ने तो लिखा कि साहिल के तमाशाई तट पर बैठकर तमाशा देखने वाले साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते हैं अफसोस सब करने बेचारा डूबा जा रहा है कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ पर कोई उसे निकालने के लिए तैयार नहीं तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा उसे दो चार डुबकियां लगी पर उसने बालक का हाथ पकड़ा किनारे ले आया लोगों ने कहा वाह बहादुर तूने नौजवानों की लाज रखी किसी ने कहा इसको फूलमाला पहनाओ कोई बोला इसका स्वागत समारोह करो किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो वो आदमी बोला ये सब बाद में करना पहले ये बताओ हमको धक्का किस आदमी ने मारा था वो भी अपने मन से नहीं कूदा था उसकी बात सुनी तो सबका उत्साह ठंडा हो गया इसी तरह अंगद जी की जब बात सुनी कि पार तो चले जाएंगे पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं सबका उत्साह ठंडा हो गया अब जामवंत जी ने देखा कि सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं पर हनुमान जी मौन हैं किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सभी अपने बल का वर्णन कर रहे हैं आप क्यों नहीं बोलते हैं? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले हमारे पास हमारा बल है ही नहीं तो हम क्यों बोले पर आपको तो अतुलित बल धामम कहा जाता है हनुमान जी बोले हां यह सही है पर आप एक बात का विचार करो अतुलित बल का अर्थ हुआ असीम बल हनुमान जी बोले असीम बल तो भगवान का हो सकता है जीव का बल असीम नहीं हो सकता कहा फिर कहा कि बात यह है कि अतुलित बल है भगवान का कैसे मान लें ले का एक आदमी बल देखने आया था कौन इंद्र का बेटा जयंत सठ चाहत रघुपति बल देखा और सीक का बाण पीछे लगा सब जगह मारा मारा भटकता हुआ भाग रहा था नारद जी की प्रेरणा से राम जी की शरण में आया ने पूछा क्यों आए थे बोले बल देखने देख लिया हाँ। राम जी ने ऐसे ही विनोद में पूछ दिया कितना है बल मुझ में जयंत ने कहा अतुलित तो बल अतुलित तो प्रभुताई मैं मतिमंद मंद जान नहीं पाई तो ये अतुलित तो बल है राम जी का और हनुमान जी बोले हमने एक काम किया क्या क्या हृदय आगार बसई राम सर चापधर राम जी को हृदय में बिठा लिया तो राम जी हृदय में बैठ गए और राम जी का है अतुलित बल तो राम जी जिस में बैठ गए वह हो गया धाम और अतुलित बल है राम जी का और धाम है हम इसलिए अतुलित बल धाम हम है उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं यह तो राम जी का अतुलित बल है अच्छा ठीक है हनुमान जी बोले हमारे पास हमारा बल नहीं तो हम क्यों बोले जामवंत जी समझ गए तो जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी को जगाना चाहिए तो किसी में आम भाव जगाना हो तो प्रशंसा करनी होती है अब जामवंत जी ने प्रशंसा की कह रिछ पति हनुमाना कई रिछ पति सुन का चुप साधे लहा बलवाना बल बीच पति पवन तन बल पवन समा रुमान जी आप तो बलवान है और बलवान होकर मौन बैठे किसी की तारीफ हो जाए तो जोश में होश नहीं रहता ना भी हो अपने में वो योग्यता पर दस लोग तारीफ करने लगे तो लगने लगता है कि इतने लोग कह रहे हैं रहे ही एक बार एक आदमी दो थैले हाथ में लिए कंधे पर कमल रखे सामान रेलगाड़ी चल रही प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी को चलते उसने देखा तो ऐसे लोगों ने कहा कि वाह बहादुर तुम तो बहादुर हो पहलवान हो आ जाओ दौड़ कर आ जाओ उसने दौड़ लगाई बैठ गया डिब्बे में सामान रख लिया लेकिन रेल के डिब्बे में बैठा तो उदास तो लोगों ने पूछा तुम्हारी रेलगाड़ी छूट रही थी और मिल गई अब क्यों उदास हो कहने लगे उदास तो इसलिए हूं मुझे रेलगाड़ी में बैठने ही नहीं था मैं तो किसी को बैठाने आया था न्हें बैठाना था वो तो प्लेटफॉर्म पर रह गए बोले फिर तुम क्यों बैठ गए बोले तुम ही ने कहा कि वह बहादुर आ जाओ वह बहादुर आ जाओ तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे प्लेटफॉर्म पर रहना है कि रेलगाड़ी में तो तारीफ होने पर आदमी को होश नहीं रहता प्रशंसा की मदिरा किसे उन्मत्त नहीं कर देती होश नहीं रहता पर हनुमान जी की खूब प्रशंसा की गई उनको कोई अंतर नहीं पड़ा क्यों प्रशंसा सुनकर उन्मत्त वे होते हैं जिनके हृदय में अभिमान बैठा होता है लेकिन जिनके हृदय में भगवान बैठे हों वे प्रशंसा सुनकर उन्मत्त नहीं होते हनुमान जी की प्रशंसा की आप बड़े बलवान हो हनुमान जी नहीं उठे सोचा प्रशंसा कम हुई का आप ही बलवान नहीं आपके पिता पवन बड़े बलवान और आप भी पवन पुत्र हैं तो उन्हीं की तरह बलवान हैं बुद्धि विवेक विज्ञान के धाम हैं हनुमान जी नहीं बोले देखो क्यों नहीं बोले सीधी बात है जो जिस कमरे में सो रहा हो उसी कमरे की कुंडी खटखटाओ दरवाजे की तो आदमी जागेगा और उस कमरे में है ही नहीं तो जागे कैसे तो हनुमान जी ना तो देह भाव के कमरे में है कि जो प्रशंसा की कुंडी खटखटाने से जाग जाए और न गेह भाव में है जो पूर्वजों की प्रशंसा करने से जाग जाए हनुमान जी ना देह भाव में रहते हैं हनुमान जी ना गेह भाव में रहते हैं हनुमान जी तो सदा राम जी के नेह भाव में रहते हैं इसलिए देह गेह की प्रशंसा करने से हनुमान जी नहीं जागे तब जाम जी को एक उपाय सूझा मालूम क्या बोले वे राम काज लगीता अवतारा राम काज लगीता काज की बात सुनी वैसे ही सुना था ने कहा कि वीर बजरंगबली पवन कुमार तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है और जो राम जी का नाम सुना तो सुनता ही भय पर्वताकारा हनुमान जी भी बड़े बने लेकिन अभिमान के कारण नहीं भगवान के कारण राम काज के लिए अब हनुमान जी का विशाल रूप मानु अपरगिरि गिर न कर राजा कनक बरन तन तेज विराजा अब हनुमान जी ने गर्जना शुरू की सिंगराद करि बार ही बारा ली ला घ जल नि दिखारा सहित सहार रावन ही मारी आनों त्रकूट उपारी आन या त्रकूट उपारी गर्जना शुरू की समुद्र तो खेल में लांग जाऊं और कहो तो रावण को पूरे दल के साथ साफ कराऊं कराऊ सबको समाप्त करके लौटूं लेकिन फिर मन में आया कि रावण को तो राम जी मारेंगे तो हनुमान जी सोचने लगे कि बेकार राम जी को लंका तक जाना पड़े लंका ही यहां उखाड़ कर ले आऊं आना यहां त्रिकूट उपारी अब जामत जी घबराए पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे और अब जाग गए तो थो थोड़ा ज्यादा जाग गए तुलसीदास तो जी सोचने लगे कि बाबा अभी तो रामचरितमानस के सात कांड होने हैं ये तो चौथा ही कांड है तीन कांड तो अभी बाकी हैं सुंदर कांड लंका कांड उत्तर कांड तो ये रामायण चार ही कांड की रहने दोगे तो क्या और फिर राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी हमारा पूरा कार्यक्रम ही अस्त व्यस्त कर दिया है। अब संभाले कौन हनुमान जी को वो वैसी घटना हुई एक आदमी के दांत में दर्द हुआ डॉक्टर के पास गया डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं पहली पहली बार किसी डॉक्टर के पास आया हूं डॉक्टर बोला बेकार डर रहे हो हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं क्योंकि हम भी पहली पहली बार किसी मरीज को देख रहे हैं <laughs> तो क्या करोगे दांत को निकाल देते दांत को उखाड़ कर फेंको परेशान करता है दर्द होता है तो वो तो ठीक है लेकिन बड़ा दर्द होगा शायद उस समय शून्य करने की व्यवस्था ना रही हो तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कष्ट तो थो होगा पर सहन कर लेना तो ये जो अपार कष्ट हो रहा है इससे तो मुक्ति मिलेगी मुला हिम्मत नहीं होती तो डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का अच्छा उपयोग किया जाए डॉक्टर बोला नशा करते हो मुला हां डॉक्टर ने अपने सेवक से कहा व्यवस्था करो इसको पिलाओ तो नशे की बेहोशी में दांत निकलवा देगा पिलाया गया नशा क्यों दांत निकलवाने की हिम्मत हुई तो नशे में बोला भी थोड़ी थोड़ी हुई डॉक्टर बोला और पिलाओ जब उसे ज्यादा पिलाया गया तो डॉक्टर ने पूछा क्यों अब तुम्हारे दांत निकलवाने की हिम्मत आई तो उठकर बैठ गया अपनी बड़ी बड़ी मूचो पर हाथ घुमाते हुए बोला देखे अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है पूरा प्रयोजन ही बदल गया या जी को भी ऐसे ही लग रहा है हनुमान जी को थोड़े के लिए जगाया था ज्यादा ही जग गए पर एक बात है हनुमान जी में जोश तो है लेकिन बिना होश का जोश नहीं है बल तो है पर बल के साथ विवेक है हनुमान जी को तो लगा कि हम जोश में ज्यादा बोल गए तो किससे पूछें? पूछे का सम्मान वृद्ध का सम्मान जाम बंत में पूछ तो जाम बंत में पूछ उचित सिखावन दीजे सुमो ही उचित सिखावन दीजे सुनो आटू चौंतो जाम बंद में जाम बत में तो चौंतो सिखावन दीजे सुबो में पूछ पूछ हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे उचित शिक्षा दीजिए महाराज मनु ने कहा अभिवादनशील से नित्यम वृद्धों पिसे बिना चुवार तत् वर्धनती आयुर्विद्या यशो बलम जो अभिवादनशील होकर विनम्रता के भाव से अपने से बड़ों का सम्मान करता है प्रणाम करता है उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं आयु विद्या यश और बल देखो निश्चित वय का सम्मान होना चाहिए हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए एक कहानी मैंने सुनी थी किसी गांव में आग लग गई सभी भाग गए आग लगे तो ठहरे कौन पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे एक अंधा एक लंगड़ा अंधा भाग सकता था पर वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी और लंगड़े को दिखाई देता था कि आग लगी है पर वह भाग नहीं सकता था यह कहानी कोई नई नहीं, नहीं है आप सभी जानते होंगे तो अंधे से लंगड़े ने कहा ठहर भाई एक काम करो तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो आंख हमारी पांव तुम्हारे तो दोनों आग से बच जाएंगे और यह कहानी मानो संदेश यह देती है कि आज भी चारों तरफ अशांति की अनाचार की अत्याचार की आग लगी है दो आज भी जलने के लिए मजबूर हैं एक अंधा और एक लंगड़ा कौन अंधा और लंगड़ा कौन एक तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा जवानी में शक्ति तो है पर वो अंधी है वो भागती उधर जिधर आग लगी बुढ़ापे की आंख तो है पर वह भाग नहीं सकता मुझे लगता है कि अगर यह अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले आंख बूढ़े की हो और पांव नौजवान के हो तो आज भी इस आग से बचा जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं युवक का जोश और वृद्ध का होश दोनों मिल जाएं युवक का उत्साह और वृद्ध का अनुभव दोनों मिल जाए तो सामा, आ, सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी हो सकता है हनुमान जी का चरित्र यही उपदेश देता है हनुमान जी यामवंत जी से कहते उचित सिखावन दीजिए से मोही आप हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें कितना करना है जामवंत जी डरते हुए बोले कितना नहीं इतना तुम इतना करो क्योंकि जामवंत जी जानते कि नहीं इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे इतना ही करो और संकेत क्या मानो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आप कह देंगे लीला में मैं समुद्र लांग जाऊंगा आप लांग सकते हैं लेकिन एक बात याद रखें ये लीला आपकी नहीं है ये लीला तो राम जी की है गिरजा सुनो राम के लीला और आप उस लीला में एक पात्र हैं तो आप कितना कर सकते हैं इसका महत्व नहीं है महत्व तो, तो इसका है कि राम जी के लीला में आपको करना कितना है आपकी भूमिका कितनी है बस उतना ही कीजिए और अगर हम लोग भी यही समझे कि सब राम जी की लीला है और हम राम जी की लीला में एक भूमिका लेकर आए हैं बस उस भूमिका को ही सच्चाई के साथ निभा लें तो फिर भाव सागर से पार जाने में कोई संदेह नहीं है रमा है वही राम लीला उसी की रमा है वही राम ये लीला उसी की और यही है परम तत्व जय राम जी की राम जी की लीला है हनुमान जी बोले तो हमारी भूमिका कितनी है बोले बस इतनी सीतई देखी कहा सुधे आई सी तेखी कहा आई आई आई सी देखी कहा सुधे सीत देखी कहा सुधे श्री सीता जी को देखकर लौट कर समाचार सुना दो बस इतना ही करना है उसके बाद तब निज भोजबल राज वो नैना और ये बंदर किस लिए साथ होंगे कौतुक लाग संग कभी सेना हनुमान जी बोले बिल्कुल ठीक समझ लिया अपार जाने की जो स्थिति आई तो हनुमान जी क्या बोले तब लगी मोही पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद भूल फल खाई जब लगिया वो सीत दिलेगी हो काज वो हरस पिसेगी तब तक मेरी प्रतीक्षा करना दुख सहन करना कंदमूल फल का आहार करना कम तक बोले जब तक मैं श्री सीता जी का संदेश लेकर ना लौटू यह हनुमान जी का मनोबल तो देखो कह दे सीत। नहीं कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं अगर हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो यही कहते कि प्रतीक्षा करना जब तक हम ना लौट आए और कोई पूछता को काम पूरा करके या वैसे ही तो अभी क्या बता दे अभी तो जा रहे हैं अब देखो पता नहीं वहां क्या होता है कैसी परिस्थिति यहां से क्या बता दें पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हैं। जब लगी आप सीता ही देखी श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करना सीता जी का दर्शन करके लौटूंगा ही किसी ने पूछ दिया तो अभी से कैसे जान लिया कि सीता जी का दर्शन हो ही जाएगा किसी भविष्यवक्ता से पूछा है क्या हनुमान जी बोले ना सबसे बढ़िया ज्योतिषी अपने पास है हो ही काज क्यों बोले मन हर्ष विसेखी मन में हर्ष है मन में उत्साह है कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे अगर मन में उत्साह हो तो लक्ष्य समीप स्वयं चलकर आ जाता है हनुमान जी में उत्साह है जब लगी आवों सीता ही देखी और हनुमान जी महाराज ऐसा कहकर सबको प्रणाम करते अस कही न ना ये सबने सबने कही सबने सबनी, ए, ए, ए, ए, ए, ए, सबनी ना ये सब कहू माता चले ओ हैसी ये धैरी रघु नज कहे ना ये सब ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए हनुमान जी आप समर्थ हैं हम सब असमर्थ हैं आप समुद्र पार जाने में समर्थ हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी ने जो बात कही वह बड़ी अद्भुत हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ यह तो राम जी की लीला है फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है भूमिका मिली है और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता यह तो राम जी की लीला है तो जो यह समझ लेता है कि सब राम जी की लीला है वो निर्द्वंद और आनंद में रहता है क्या सोच रे पागल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया क्या हम चाहे वही हो जरूरी नहीं आशाएं कभी हुई पूरी कही रेसोच तनिक जीवन घट का सा जल कितना बीत गया क्या सोच रे पागल अनुआ जो बीत गया सो बीत गया क्या सोच रे पागल फिर प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने परहित हित हित जन्म लिया जिसने जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया सोच तरे भाग मनवा जब सूर्य सा साथ मिलता है राजेश कमल तब खिलता है हर सांझ को कहता हे पंकज सज स हर साज को कहता हे पंकज हम कैसे सीखलें अब बीत गया क्या सोच तरे आगे हनुमान सो बीत गया हमने राम जी की लीला समझ ली हमारी उधर रहने की भूमिका आपकी इधर रहने की भूमिका ना हम समर्थ ना तुम असमर्थ समर्थ तो वे ही भगवान है जिनकी यह लीला है बोलो नहीं तो समुद्र पार जा नहीं पा रहे थे बंदर हनुमान जी जा रहे थे अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम ही सबसे कहते चलो प्रणाम करो तुम तो कोई नहीं जा सके हम गए हम पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता है एक सज्जन को हमने कहते सुना बड़े नाराज थे किसी दूसरे पर डांट कर किससे कहा हमसे कहा हमसे हम हम हमसे बात करो हम हम ना हो मानो बम हो गया क्या है हम जाने कितने मर गए हम हम करके हम हाँ। तुलसीदास तो जी कहते हैं कि हम हम हम ही नहीं कर रहे रावण जैसे हम हम करके मर गए सहस बाहु दस बदन बचे न काल बली थे हम हम करी धन धाम समारे अंत चले उठ भी थे। मन पछते है अवसर पीते हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए जो जाने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए यह हमसे एक मिलता जुलता उर्दू का शब्द बहम जिनको बहम होता गई हम हम कर दे एक हम आह। ये अहम ही तो भगवान से नहीं मिलने देता अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए ये हम हम हनुमान जी की निरभिमानता तो पहली बात उत्साह दूसरी बात निरभिमानता के कारण वय का सम्मान और अनुभवी के अनुभव से लाभ लेना तीसरी बात चले वो हरस ही धर रघुनाथा हृदय में रघुनाथ जी को लगकर चले हर्षित होते जा रहे हैं हनुमान जी बोले हमें जानकी जी का दर्शन होगा क्यों बोले हम हर्षित होते हुए जा रहे हैं हो ये काज मुहि हर्ष से भी सेखी तो हर्षित होते जा रहे तो जानकी जी मिलेंगी क्यों हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम जी हर्षित होते हुए ही गए थे अयोध्या से चले पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा और गंगा स्नान के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया तो जब उन्हें जानकी जी का दर्शन हो गया तो मैं भी हर्षित होते हुए जा रहा हूं मुझे भी जानकी जी का दर्शन होगा इसलिए प्रतीक्षा करो इस बात और हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा चले वो हरस ही धरी रघुनाथा और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर संहारी मुझे एक विनोद की बात याद आई एक संत का भाव है कभी कभी सरलता में संत ऐसी अद्भुत बात कह देते हैं कि उसकी किसी भाषा या व्याकरण के कारण भले ही संगति न बैठे पर अर्थपूर्ण होने से वह भाव भी सार ग्राही व्यक्ति को अच्छा लगता है मैंने सुना है कि श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं राम जी का बार बार स्मरण किया तो एक सज्जन उन संत से पूछ रहे थे कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी पर उनका एक बाल भी नहीं जला पूछ का एक बाल भी नहीं जला क्यों महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं है क्यों बोले इसलिए नहीं जला क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का स्मरण किया तो एक बार नहीं बार बार माने पुनः पुनः तो इधर से हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से राम जी ने हनुमान जी के बार बार रघुवीर संहारी इधर से बार बार रघुवीर समारी तो उधर से बार बार रघुवीर समारी और जिसके बाल बाल की समान श्री राम जी कर रहे हों उसका बाल बांका कैसे हो सकता है जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे हो इन बांको बार भगत को जो रिपकोट उपाय करे श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण करते हैं बार बार आह भगवान का भरोसा चले वो हर ही यह धरी रघुनाथा राम जी को हृदय में रख लिया और अब हनुमान जी चले जिमी अमोग रघुपति करबाना जिमी अमोग रघुपति करबाना जिमी अमोग रघुपति ही भांति चले हनुमाना ते भ चले हनुमान जिमी अमुग जगपाति कर पाना जिमी अमुग जगपाती भांति चले हनुमान अमोघ रघुपति कर जिमी अमोघ रघुपति करो घुपति रघुपति करबान जिमी अमोघ रघुपति रघुपति अमोघ रघुपति हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण अमोघ होकर चला हो बाण की तरह जा रहे हैं हनुमान जी अब बड़ा सुंदर संकेत मिलता है समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा मैनाक स्वर्ण पर्वत है हनुमान जी जा रहे हैं जानते हो ये पवन पुत्र हैं और मैनाक तुम याद करो तुम पवन के कारण ही बचे हो पौराणिक आख्यान है कि इन पर्वतों के पंख होते थे पुराने जमाने में आप कल्पना करो पर्वतों के पंख हो तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी कब किस पर्वत का उड़ने का मन हो जाए पंख हैं? अच्छा उड़ने में उतनी दुर्घटना नहीं उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए तो ये पर्वत उड़ते आबादी वाले क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं या इकट्ठा मिटाते हैं देवराज इंद्र से कहा तो देवराज इंद्र राजा हैं उन्होंने वज्र का प्रहार करके इन पर्वतों के पंख काट दिए कितना बढ़िया संकेत है राजा का यह दायित्व है कि जो ऊपर उड़ उड़कर नीचे गिरकर समाज को नष्ट करें ऐसों के पंख काट देने चाहिए राजा का दायित्व है उन्होंने तब से पर्वताचल हो गए कोई खतरा नहीं अरे खतरा तो इनके पंखों की वजह से था पंख काट दो वे बने रहे क्या हर्ज है लेकिन मैनाक सोने का पहाड़ और कितना बढ़िया संकेत है बाकी पर्वत तो अचल हो गए पर सोने का पहाड़ अचल नहीं हुआ पंख क्यों बड़ा सुंदर संकेत है कि चाहे हर कोई अनुभव अपने जीवन में करता हो हर तरह की संपत्ति अचल होगी पर यह स्वर्ण अचल नहीं है आज यहां कल वहां परसों वहां तो इस मैनाक ने कहा कि मुझे बचा लो तो अब इंद्र से बचने का उपाय क्या समुद्र से कहा कि तुम्हारे भीतर अथहा गहराई है मुझे छिपा लो तुम तो बहुत बड़े हो बड़प्पन दिखाओ मुझे छिपा लो अपने भीतर समुद्र ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं पर मेरी बाहर वाली लहरें तुम्हें भीतर घुसने दे तब है ये लहरें तो बाहर ही हैं और गहराई भीतर है समुद्र कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये बाहर वाली लहरें भीतर आ जाने दे बड़ों बड़ों के यही समस्या है उनको कोई परेशानी नहीं पर ये वाली नहीं बाहर वाली लहरें नहीं घुसने देती भीतर बाहर ये बाहर वाले बहुत परेशान करते जाने नहीं देते उन विचारों तक खबर ही नहीं होती ये बाहर वाले बाहर से ही लौटा देते हैं यही हर युग का सत्य है तो समुद्र ने भी वही बात कही कि मुझे कोई आपत्ति नहीं पर बाहर वाले आ जाने दे भीतर अब मैंने आपको लहरें भीतर ना जाने दे तो मैनाक ने पूछा कि उपाय क्या है कुछ लोगों ने कहा कि पवन से कहो हवा दबाए इसे, फोर्स डलवाओ इन परिवार बाहर वाले मानते ही तब हैं, जब जमाने की हवा आपके साथ हो जाए इन पर फोर्स डलवाओ हवा आ, तो पवन ने जो दबाव डाला तो समुद्र के भीतर मैनाक समा गया सुरक्षित हो गया आज समुद्र ने कहा कि मैनाक जिस पवन के कारण तुम बचे हो आज उन्ही पवन के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी तो यह भारत की संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है जिसने तुम्हारे साथ यह उपकार किया है उसकी सेवा तुम भी करो तुम भी करो एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे हमसे बोले कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो हमने कहा जानते तो तो होंगे पर आप समझाओ तो कोई विशेष बात होगी बड़ा बढ़िया उदाहरण देकर बोले बोले इतने ही अंतर है कृतज्ञ आदमी को एक गिलास पानी पिलाओ तो वह सोचता है कि बदले में जब तक इसे एक गिलास दूध न पिला दे तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते ऐसा सोचने वाला कृतज्ञ और बोले कृतज्ञ उसको एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी तो पी ले मौका लगे तो गिलास भी ले जाए तो कृतज्ञ समुद्र ने कहा कृतज्ञता की संस्कृति ऊपर उठो हनुमान जी को आश्रय दो अब सोने का पहाड़ ऊपर उठकर आ गया बहुत अद्भुत उदाहरण है यह सोने का पहाड़ मानो धन का मूर्तिमान रूप देखा जाए तो धन को लेकर समाज में दो तरह की अतियां दिखाई देती हैं धन को लेकर दो तरह की अति कुछ लोग ऐसे हैं जो छूते नहीं हैं इसे जो पैसा छूते नहीं है एक अति यह दूसरी अति वह कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं, एक छूते नहीं है दूसरे छोड़ते नहीं अच्छा सचमुच लेकिन वे वंदनी है जो नहीं छूते पर इस नहीं छूने के भी दो स्तर हैं एक बार क्या हुआ हम दो चार संत कहीं निमंत्रण में गए किसी के यहां तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और नियम है भोजन के बाद वाली बात महात्माओं को भी याद रहती है यजमान को भी याद रहती है वो दक्षिणा सबको भोजन के बाद दक्षिणा देने लगा तो जैसे ही दक्षिणा सबको देने लगा तो एक साधक बैठे थे उनको भी उसने दक्षिणा दी सो नहीं, नहीं, नहीं, नहीं हम छूते तक नहीं तो उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा से धरती पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया हम लोगों को भी बड़ी श्रद्धा हुई कि बड़े त्यागी पुरुष हैं भाई लेकिन वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो जो कह रहे थे हम छूते नहीं हैं। बोले सुनो उधर कहां जा रहे कहा कि वो दक्षिणा तो बोले आप तो छूते नहीं है बोले छूते नहीं है इसमें बांध दो इस कपड़े में बांध तो हमारे एक साथ एक सज्जन थे बोले ये तो छूते नहीं है हमने कहा ये छूते नहीं ये बांधते हैं <laughs> तो बड़े नाराज हो गए हमसे हमारा उपहास करते हो और हम त्यागी हैं हमने कहा महाराज उपहास करना हमारा उद्देश्य नहीं पर आप कह रहे थे कि हम छूते नहीं है तो बोले हमने नहीं छुआ इस कपड़े से बांध लिया हमने कहा जब इस कपड़े से ही छूना था तो इस कपड़े से छू तो लेते क्या हर्ज था यह भी तो कपड़े ही है यह शरीर भी तो कपड़ा है आ, वासांसी जी रणानी य था विहे नवानि ग्रहणा थी नरो पराणी जिम नूतन पट नर पर ही पुरान। कपड़ा ही तो है। है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका हम बाजार जाते तो कपड़े बदल के जाते हैं घर के अलग कपड़े होते हैं मंदिर में अलग कपड़े पूजा के समय अलग कपड़े जब जब जहां आते जाते हैं कपड़े बदलते हैं तो हम जब जब दुनिया में भी आए कपड़े बदल बदल के आए जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के हम मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के हम लोगों ने कपड़े ही बदले हैं आवागमन के फेर में पगले कपड़े कई बार है बदले अब तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाने ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जा देह वासना पास बुलाती ब्रह्म का फंदा ठीक फंसाती भूल भुलैया में पढ़ मत धोखा खाना रे मुसाफिर चलते जाना रे काम पूर्ति में बढ़ता लोभ नहीं मिले तो होता छोभ अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसा चलते बैठ चलो जीवन के रथ में सावधान रहना जग पथ में मोड़ों रथ को, को पथ से मत भटकाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते कपड़े से छूना था तो इससे ही छू लेते अरे बुराई क्या है जब उसके बिना काम नहीं ही चलता है। और चले गई नहीं इस अर्थ प्रधान युग में व्यवहारिक जीवन जीने वाले को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जब छू नहीं है तो इसी से छू लो या तो फिर मन से ही न छुओ जरूरत ना हो और मन से छूते रहे और तन से नहीं छुआ तो एक अति तो यह है कि कुछ लोग छूते नहीं हैं पर जरूरत है अच्छा दूसरी अति छोड़ते नहीं है एक जगह कहा गया धर्म का काम है समाज सेवा का काम है तीर्थ आश्रम का काम है दान करो तो सभी ने अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से दिया पुराने जमाने की बात है एक आदमी ने सोचा कि एक रुपया हम भी दे डालें तो बड़ी मुश्किल से तो ले आया वो घर से जेब में डालकर अब जेब से निकालकर उसने मुठ्ठी में रख लिया अब सोचने लगा कि दें किन् दें दें किन् दें छोड़े नहीं बस मन में आया दे डालें दे बिचारा चला जाएगा चलो दे ही दें फिर ना दें फिर सोचा कि चलो देते देते देख तो लें फिर तो देखने को मिलेगा नहीं तो इतनी देर से मुट्ठी में बंद किए था चांदी का रुपया हाथ में पसीना आ गया पसीज गया था हाथ जो हाथ खोलकर देखा तो जो हाथ में पसीना देखा तो रुपए को देखकर बोला हम किसी को नहीं देंगे तुम बहुत रोते हो फिर ये मैं रख लिया बोलो कुछ छूते नहीं है कुछ छोड़ते नहीं पर हनुमान जी महाराज ने हम लोगों को रास्ता बताया हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि सोने के पहाड़ को हम क्यों छुएं? हमें क्या जरूरत लेकिन हनुमान जी ने छुआ हनुमान ते पर कर पुन की न हनुमान जी ने सोने के पाल का स्पर्श किया हाथ जोड़े प्रणाम किया सोने को छूना बुरा नहीं है धन को छूना बुरा नहीं है हमारे यहां धन को तो लक्ष्मी माता का रूप माना गया और लक्ष्मी माता है और माता बालक का पालन पोषण करती है धन को लक्ष्मी माता का रूप मानकर प्रणाम करें श्रद्धा रखें स्पर्श करें किसने मना किया है लेकिन मै पर्वत ने कहा कि आप यहीं सो जाइए आराम कर लीजिए हनुमान जी बोले विश्राम नहीं करूंगा राम काज कीने बिन मो ही विश्राम राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं तो मानो संकेत मिला कि सोने को छूना बुरा नहीं है सोने पर सोना बुरा है सोने पर सोना बुरा है छूना थोड़ा ही बुरा है सोना साधन है साध्य नहीं धन साधन है साध्य नहीं मोटर है मंजिल नहीं तो धन को साधन के रूप में श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करके सदुपयोग करो पर उसको साध्य कभी मत समझो यह हनुमान जी ने संदेश दिया एक मेरे परिचित सज्जन एक बार मुझसे कहने लगे कि मैंने आधा दोहा लिख लिया है पूरा नहीं हो रहा तो हमने कहा कौन सा तो बोले जड़ अनर्थ की अर्थ है और अर्थ बिना सब सुन जड़ अनर्थ की अर्थ है अर्थ बिना सब सुन तो भगवान ने हमें सुझाया तो हमने कहा कि आगे लिख दीजिए याते सम ही राखिए उचित अधिक ना न्यून हनुमान जी यही संदेश देते हैं आप अर्थ का उपयोग श्रद्धा पूर्वक कीजिए लेकिन राम काज ध्यान में रखिए हमारा लक्ष्य श्री जी तक पहुंचना है सीता जी का दर्शन है आत्मानुभूति है उस पार पहुंचना है भक्ति पाना है हनुमान जी ने सोने के पहाड़ का त्याग किया पर त्याग का अभिमान नहीं है लेकिन जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही सुरसा नाम अर्सा नाम सुरुसा नाम सुरसा नामाही सुरुसा नाम सुरुसा ना सर्पों को जन्म देने वाली माता अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझें सुरसा क्या है सापों को जन्म देने वाली सर्पों को जन्म देने वाली और सर्प को रामचरितमानस में काल की दृष्टि से तो देखा ही गया है पर सर्प को संशय की दृष्टि से भी देखा गया है संशय सर्प ग्र से मोहिता था, था तो सर्प माने संशय तो ये सुरसा सर्प को जन्म देती है और सर्प माने संशय तो संशय को जन्म कौन देता है मुझे कभी कभी लगता है कि ये प्रशंसा संशय को जन्म दे देती है जिसकी ज्यादा तारीफ होती है उसे संशय होने लगता है कि ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ऐसा ही है तो सुरसा माने प्रशंसा देखो तीन ही तो बाधाएं हैं कंचन कीर्ति काम तो कंचन मैनाक के रूप में आया और हनुमान जी उससे जब आगे बढ़ गए तो कीर्ति कई लोग त्याग तो कर लेते हैं वस्तु से तो मुक्त हो जाते हैं त्याग के बल पर लेकिन उनके कान तरसते रहते हैं कि कोई हमें त्यागी जी कहे हमको कभी कभी लगता है बस न कियो मन बसन रंगी बस नकि मन बसन रंगी राजस करी बनवास आसन छोड़ी आसन गही अजहू यश की आस अभी भी यश की आशा कोई कहे कोई हमें त्यागी जी कहे तो बहुत लोग कंचन से तो पार हो गए पर कीर्ति में अटक गए और हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ का त्याग किया तो सुरसा प्रशंसा आ गई कीर्ति आ गई हनुमान जी कीर्ति से कैसे बचे प्रशंसा से कैसे बचें सुरसा आते ही बोली मैं तुम्हें खाऊंगी हनुमान जी ने मन में सोचा पता नहीं किसका मुंह देखकर चलें जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है और सचमुच रावण राज्य की यही परिभाषा है लंका की ओर जा रहे हैं ना हनुमान जी तो रावण राज्य की ओर बढ़ेंगे तो यहां से लेकर वहां तक खाने ही वाले मिलेंगे संपाती पहले खाना चाहता था सुरसा फिर खाना चाहती है फिर सिंगिका खाना चाहती फिर लंकनी खाने ये रावण के राज्य में खाने ही खाने वाले थे और इन खाने वालों की पता नहीं कितने तरह के खाने हैं सब खाए जा रहे हैं सुरसा बोली मैं खाऊंगी हनुमान जी ने कहा कि अभी तुम्हें फुर्सत है हमें फुर्सत नहीं है अगर तुम्हें खा नहीं है तो श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौट आऊं और श्री जी का संदेश राम जी को सुना दूं, फिर तो मुझे खा लेना बड़ा सुंदर संकेत है कि प्रशंसा को भी हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे लेकिन पहले जीवन में भक्ति को प्राप्त कर ले भगवान को प्राप्त कर ले फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं क्योंकि फिर प्रशंसा की प्रतिक्रिया पतन में हेतु नहीं बनेगी अगर हम अपने जीवन में भक्ति और भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे सुरसा बोली मैं तो अभी खाऊंगी हनुमान जी ने कहा तो फिर देर मत कर शुरू कर एक योजन का मुंह फैलाया कभी तनुकी न दुगुना विस्तारा सोलह योजन का मुंह किया हनुमान जी बत्तीस योजन के हो गए अब बोलो खा सकती है सुरसा आप ऐसे समझो कि एक बकरी छह दिन की भूखी और उसके सामने चौबीस किलो का तरबूज रख दो खाओ कई दिन की भूखी हो तुम खाओ इतना सा मुंह इतना बड़ा तरबूज कैसे खाए हालत वही है हनुमान जी बोले खाओ मुंह बढ़ाती गई सुरसा अंत में हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 100 योजन का मुंह कर लिया अब आप विचार करना एक योजन का सुरसा ने मुंह किया तो हनुमान जी दो योजन के हो गए 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी बत्तीस योजन के हो गए और सुरसा ने सौ योजन का मुंह किया तो क्या हनुमान जी दो योजन के नहीं हो सकते हैं हो सकते हैं लेकिन हुए क्यों नहीं बोलो अगर हनुमान जी दो योजन के हो जाते तो कथा आगे बढ़ती कि यहीं ठहरी रहती हम जितने कथावाचक हैं सब ऐसे ही कहते हैं कि फिर सुरसा ने सौ योजन का मुंह किया हनुमान जी दो योजन के हो गए फिर सुरसा ने तीन सौ योजन मुझ का मुंह किया हनुमान जी छह योजन के हो गए फिर सुरसा ने सात योजन का मुहे किया हनुमान जी चौदह योजन के लोग पूछते कितने योजन पर कथा चल रही आगे बढ़ती यही ठहरी जाती हाँ? अजा और हम वैसे देखा जाए तो इस कथा से एक प्रेरणा जरूर मिलती आज यही हो रहा है जब हम एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाते हैं तुम इतने तो हम इतने तुम इतने तो हम इतने तो हम प्रतिस्पर्धा में कद बढ़ाकर आकाश चूम लें जब जब प्रतिस्पर्धा में हमारा कद बढ़ता है तो याद रहे जब कद बढ़ता है उस समय कदम नहीं बढ़ता है तो हम लोगों के प्रतिस्पर्धा में कद तो बहुत बढ़ गए हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ा है वर्षों पहले हम जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं ये कद बढ़ाने से और कद बढ़ाने से अभिमान की तुष्टि होगी पर भक्ति की प्राप्ति तो तब होगी जब कदम बढ़े कदम बढ़ाने के लिए अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा अभिमान से मुक्त होने का संदेश क्या सुरसा ने सौ योजन का मुह किया हनुमान जी अति लघुरूप पवन सुत लीना अरे दो में द्वंद्व हो और कोई बड़ा ही बनता चला जा रहा हो तो छोटे बन जाओ क्या हार तुम ही बड़े बने रहो हम छोटे बन जाए तो किसी तरह काम होना चाहिए उसमें क्या हार और जब जिस दिन हम छोटा बनना सीख लेंगे उसी दिन हमारी इस साधना की भक्ति की यात्रा में कदम आगे बढ़ने लगेंगे इसमें कोई संदेह नहीं और छोटा वही बन सकता है जिसमें बड़े होने का अभिमान ना हो बड़ापन हो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए अच्छा एक बात और है सुरसा खा नहीं सकी क्यों नहीं खा सकी हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए अब सुरसा का सौ योजन कब हुए बंद छोटा होने में बंद होने कुछ समय तो लगे गई और मानो व्यंग्य यह भी है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाएं तो जल्दी छोटे होते नहीं हैं देर लगती है। और सुरसा मुंह जब तक बंद करे करे तब तक हनुमान जी बदन पैठ और छोटे बनने में बड़ा लाभ है छोटे बनने का अर्थ है अभिमान शून्यता देखो नानक जी ने लिखा सदगुरु देव नानक जी नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब हरी हरी दूर बा ऐसे नन्हे हो कल रहो नानक नन्े हो रहो जैसे नन्ही दूब बड़े बड़े बही जात हैं दूब खूब की खूब एक संत ने कहा बड़े बड़े दुख साथ हैं छोटे दुख से दूर तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र और सूर्य किसी तारे पर ग्रहण नहीं पड़ता इतने छोटे छोटे दिखते हैं सूर्य चंद्रमा दिखते हैं बड़े जब ग्रहण पड़ता पड़ता है इन्हीं पे और एक दो के नाम से किसी संत ने मुझे सुनाया था तुलसीदास जी क्या लिखते हैं तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़पन बात तुलसी लघुता बड़े बड़ी बड़पन बात कैसे बोले गाय के दो बछड़े एक छोटा सा और एक बड़ा तो छोटे बछड़ा पाय पिए बड़े भय भूसा खात गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिलता है, काम कुछ नहीं और वही जब बैल बन जाए दिन भर काम करे भूसा खाने को मिले किसी ने भी बैल के सामने एक बाल्टी दूध नहीं रखा कि आज दिवाली का दिन त्योहार है तुम भी दूध पी लो और एक शायर ने लिखा एक शायर की लिखी पंक्तियां कौन आएगा यहां कौन आएगा यहां कौन आया होगा हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो आंधीओ तुमने दरख्तों को गिराया होगा ये तूफान बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देते हैं पर फूल से लिपटी हुई तितली को नीचे गिराना इनके बस में नहीं है हरी हरी धूब को उखाड़कर में नहीं है हनुमान जी छोटे बन गए, और के गए फिर लौट कर आ गए तो जो खाने के लिए आई थी वह आशीर्वाद देने वाली बन गई इसका अर्थ क्या कि प्रशंसा के कारण होने वाली प्रतिक्रिया से अगर बचना है तो सरल उपाय यह है क्या छोटे से छोटे बन जाओ तो प्रशंसा की कोई प्रतिक्रिया आपके जीवन में नहीं होगी जो अपने को छोटा माने चैतन्य महाप्रभु के उपदेश परंपरा में तो कहा गया तृणादपि सुचे जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझता है विनम्रता के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता सुरसा ने आशीर्वाद दिया राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान बारहलोम और बुद्धि के भंडार हो तुम हनुमान जी बोले बल कब देखा बोली बल देखा बड़े होने में और बुद्धि कब देखी बोले बुद्धिमानी देखी छोटे बनकर रहने में दोनों ही देख लिया तुम राम जी का कार्य करोगे गई सो चले हनुमान कंचन और कीर्ति पर विजय प्राप्त की और सिंगिका को काम की दृष्टि से देखे छाया पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराती है छाया क्या मुझे लगता है कि शरीर पर जो छाया है रूप ही तो छाया है इस पर छाया हुआ है हमारे शरीर की बनावट में मूल पैकिंग का है पैकिंग बहुत अच्छी है माल तो सब खराब है भीतर पैकिंग बहुत बढ़िया है तो जो इस शरीर पर छाया है रूप रंग काम वासना इसी छाया को तो पकड़ती है और इसी छाया को पकड़कर इस देह भाव से ऊपर उड़ने वाले को भी नीचे गिरा कर खा जाती है सोचने लगे लंका में रात में चलना ठीक है रात में अति लघु रूप धरो नगर करो पैसा मसक समान रूप कपिध मसक समान रूप कपिध लंग कहीं चले सुमिर नर हरे पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं सब जगह जानकी माता को ढूंढते रहे नहीं मिली मानो भक्ति की प्राप्ति बिना भक्त के नहीं होती सवेरा हो रहा था भवन एक पुनी दीख सुहावा हरिमंदिर तहा भिन्न बना हुआ लंका निशीचर निकर नि वासा यहाँ कहा सज्जन कर बासा मन मह तर्क करे कपिला समय बी भी, भी शन जागे हनुमान जी सोचने लगे यहां और सज्जन रामायुध अंकित गिरे भगवान श्री राम के दिव्य आयु धनुष अंकित है इस भवन में हरि मंदिर बना हुआ है नव तुलसी का वृंद यहाँ कोई सज्जन मन में हनुमान जी विचार कर रहे थे सवेरे का समय था तब तक विभीषण जी जागे और जागते ही राम राम सुमिरन की न Rama Rama Rama Rama किया। हनुमान जी समझ गए सज्जन है विप्र रूप धरी वचन सुनाए विभीषण जी आए आप कौन है आप भगवान के भक्त लग रहे हैं मुझे हनुमान जी बोले हम भक्त नहीं है विभीषण जी बोले ठीक करें आप भक्त नहीं आप तो भगवान हैं की तुम राम दीन अनुरागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन फुल मन मगन सुमिर गुण ग्राम और हनुमान जी ने विभीषण जी को राम कथा सुनाई विभीषण जी रोने लगे तात कमो मुही जान अनाथा कर भानुकूल नाथा मुझे अनाथ पर भी कृपा होगी क्या कभी हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि मैं बहुत बुरी दशा में हूं सुन पवन सुतरहानी हमारी जिम दसन जीव विचारी हनुमान जी ने विभीषण जी को सांत्वना दी नहीं नहीं दुखी मत हो क्या करें जिम दसन जीव बिचारी हम तो ऐसे हैं जैसे बत्तीस दांतों के बीच में बिचारी जीभ हनुमान जी बोले बिचारे मत बनो विचार करो बोले क्या विचार करें हनुमान जी बोले विभीषण जी ये बताओ मुंह में पहले दांत आए कि जीभ विभीषण जी बोले जीभ पहले आई बोले दांत बोले दांत बाद में आए अच्छा बोले एक बात बताओ दांतों का ठिकाना है कि अंत तक रहेंगे बोले दांतों का भरोसा नहीं रहा कहा क्यों बोले एक बार बचपन में ये आकर चले गए थे तब से इनका भरोसा नहीं रहा कि ये कब तक रहे बोले जीव बोले जीव का भरोसा यह अंत तक रहेगी तो बोले जो पहले है और बाद तक रहेगी वो है जीव ये दांत तो बीच में ही आए बीच में ही चले जाएंगे इनके कारण क्यों परेशान हो विभीषण जी बोले सो तो ठीक लेकिन जीव है एक और दांत है अनेक और जीव दांतों का जितना भला करती है कोई नहीं करता एक बात सोची है आपने कभी भोजन करते समय दो दांतों के बीच में तिनका फंस जाए तो तिनका या भोजन का कण तो दांतों के बीच में फंसा है जीव को क्या परेशानी है पर आराम से नहीं बैठती जीव आपने अनुभव किया को बार बार जीव वहीं जाएगी जहां फंसा कुरे देगी निकालने की चेष्टा करेगी नहीं निकलेगा फिर आएगी फिर जाएगी फिर, जाएगी, फिर आएगी फिर जाएगी हालांकि समस्या जीव की नहीं है समस्या तो दांतों की है यह जीव का व्यवहार दांतों के साथ और दांतों का व्यवहार भोजन करते समय धोखे से जीव ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आ जाए तो दांत उसी को कुचल डालेंगे जीव है संत की तरह दांत है असंत की तरह समस्या दांतों की समस्या संसार की परेशान संत कबीरदास जी कहते राजा दुखिया प्रजा दुखिया साधु को दुख दूना राजा को प्रजा की चिंता प्रजा को राजा की चिंता साधु को दोनों की चिंता ये संत का व्यवहार असंत के साथ असंत दांत उसी को कुचल देते जो कर हित अनहितहूस हो इस तरह हम कुचल रहे हनुमान जी ने कहा कि सो तो ठीक है लेकिन लेकिन क्या हनुमान जी जीव दांतों का क्या बिगाड़ सकती है हनुमान जी बोले जीव तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती है कोई नहीं बिगाड़ सकता क्या बिगाड़ सकती है हनुमान जी बोले जब दांत ज्यादा परेशान करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर बोलता कौन है जीव भी बोलते है कि डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे अच्छा जीव अगर एक बार डॉक्टर से शिकायत कर दे कि दांत परेशान कर रहे हैं तो बोलो दांत विरोध कर सकते हैं कि नहीं ये एक है हम बत्तीस हैं ये झूठ बोल रही है हमारी बात मानो फिर नहीं बोल सकते दांत जीव एक बार कह दे और डॉक्टर करता क्या है अपना औजार उठाता एक एक करके सब दांतों को निकालकर बाहर करता है और जब में एक भी दांत न रहे तो राज्य जी किसका जीव का फिर चाहे जान रोके कौन तो हनुमान जी बोले विभीषण तुमो जीव की तरह और ये राक्षस है दांतों की तरह चिंता मत करो कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं समुद्र किनारे उनका शिविर लगेगा कई सहयोगी उनके साथ होंगे और आप तो जीव की तरह हो चले चलना <coughs> और श्री राम जी रूपी डॉक्टर साहब से शिकायत कर देना अगर एक भी बचे तो हमें बताना और जब कोई ना बचे तो राज्य तुम्हारा ही तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना अंत में हनुमान जी ने कहा विभीषण एक कमी तुम्हारे जीवन में एक कमी मेरे जीवन में हनुमान जी आपको तो भगवान मिल गए अब क्या कमी हनुमान जी बोले मुझे भगवान मिल गए लेकिन माता सीता का दर्शन नहीं हुआ है और तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है राम जी का दर्शन नहीं हुआ है तो हम लोग एक सलाह कर ले क्या विभीषण तुम हमें सीता माता का दर्शन करा दो तो हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे राम जी से विभीषण जी बोले रावण का राज्य युक्ति से भेजूंगा सीता जी के पास भीषण भी सकल सुनाई हनुमान जी बोले तो हम भी युक्ति से ही ले चलेंगे तुम्हें चिंता मत करो और श्री हनुमान जी सीता माता का दर्शन करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जो भक्त से मिले और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करे भक्त के द्वारा भक्ति प्राप्त करके भक्ति के आशीर्वाद से जो भगवान को प्राप्त करता है उसी के माथे पर भगवान अपना हाथ रखते हैं ऐसे श्री हनुमान जी को आप ऐसे समझें कि अभी तो जानकी माता के पास हैं इसे आगे की चर्चा कल आज चर्चा को यहां विराम और आप यह सोचें कि श्री हनुमान जी का यह जो वैशिष्ट है इस वैशिष्ट के कारण उन्हें अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हुई है और हम लोग उस दृश्य को देखें प्रभु कर पंकज कति के सुमिर सुदशा मगन गौरी सुमिर सुदशा मगन गौरीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी क्या कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है कृपया बैठे श्री राम जय राम जय जय राम आरती के बाद ही हम यहाँ से विदा होंगे ये अनुपम भाई जबकि हम आरती में प्रवेश कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि श्री ईश्वरदास जी रोहन साहब से विशिष्ट अतिथि माननीय कृष्णकांत चतुर्वेदी जी से माननीय श्री के के लाहौटी साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब से श्री आरपी अवस्थी ईश्वरदास जी रूहाणी श्री कृष्णकांत जी चतुर्वेदी श्री केके लाहोटी, श्री आर पी अवस्थी श्री अजय विष्णु श्री महेश चौधरी एडिशनल कलेक्टर आगामी कुछ सूचनाएं कल के कार्यक्रम की श्री काबरा जी शरद काबरा सचिव बड़ी हर्ष का विषय है स्वामी जी कल नौ बजे से नरसिंह मंदिर शास्त्री बीज पर हसी है मधुर ले आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी पाय गंजनी लाल निरति पद पंकज होत निहान कहत रघुराई धन्य से बताई अवन सुख बी वर की दया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की याई जनक दुलारी भाव विभोर मेरी लाल बि करोदारी दया मई जनक दुलारी की, की। दया मई जनक दुलारी जो कोई जन गावे तो प्रभोपद प्रेम अविपावे शरण राजेश दया मै जनक दुलारी की जय मैया जनक दुलारी की की जय मैया जनक दुलारी श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की कल प्रातः नौ बजे विनम्र प्रणाम स्वामी राजेश्वरानंद जी को जिन महान महानुभावों को उनके आशीष स...